सांकर भाष्य अध्याय श्रीमद्भगवीता शकर्यध्याय छन योग्य तो फिर योग कैसे सिद्ध होता है सो कहते हैं युक्ताहार विहार युक्तचे कर्मसु योगो भवति दुख युक्ताहार विहार से इति आह्रीयते आहारा अन्न विहिह पाद्रम तौ तथा युक्तचेष्टस्य युक्ता युक्तचे युक्तायताचेस कर्मसु तथा युक्तस्वप्नाव बोधस्य से युक् स्वप्न चवबोध च तो नियत तव नियतलौ युक्ताहार विहार्स्य युक्तचेष्ट कर्मसु युक्त, युक्त स्वप्नावबोध योगिनो योगो भवति दुःखः जो खाया जाए वह आहार अर्थात अन्न और चलना फिरना रूप जो पैरों की क्रिया है वह विहार यह दोनों जिसके नियमित परिमाण से होते हैं और कर्मों में जिसकी चेष्टा नियमित परिमाण में से होती है जिसका सोना और जागना नियत काल में यथा योग्य होता है ऐसे यथा योग्य आहार विहार वाले और कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले योगी का दुखनाशक योग सिद्ध हो जाता है दुखानी दुखा सर्वाणि हंति ये दुखहा सर्वसंसार दुख क्षयकृत योगोति सब दुखों को हरने का वाले का नाम दुख है ऐसा सब संसार रूप दुखों का नाश करने वाला योग उस योगी का सिद्ध होता है यह अभिप्राय है अथ अधुना कदा युक्तो इति उच्यते। अब यह बतलाते हैं कि साधक पुरुष कब युक्त समाधिस्थ हो जाता है यदा विनियत चित्तम आत्मन्यवावतिष्ठते निस्पृहसर्वकाभ्यो युक्त यदा चित्त संयत आपन्न आत्मनि एव केवले अवतिष्ठते स्वात्म स्थिति लभते वस में किया हुआ चित्त यानी विशेष रूप से एकाग्रता को प्राप्त हुआ चित्त जब बाह्य चिंतन को छोड़कर केवल आत्मा में ही स्थित होता है अपने स्वरूप में स्थिति लाभ करता है निस्पृह सर्वकाभ्यो निर्गता दृष्टादृष्ट विषयभ्य स्पृहा तृष्णा ये योगि सयुक्त समातन काले तब उस समय सब भोगों की लालसा से रहित हुआ योगी अर्थात दृष्ट और अदृष्ट समस्त भोगों से जिसकी तृष्णा नष्ट हो गई है ऐसा योगी युक्त है समाधिस्थ परमात्मा में स्थिति वाला है ऐसे कहा जाता है तस्य योगिनः समाहतम यथ चित्तम तस् परमा उच्चते। उस योगी का जो समाधिस्थ चित्त है उसकी उपमा कही जाती है यथापो निवातस्थो नींगते सोप्मा योगिनो योगिनो यतचित युजत योगमात्म यीप प्रदीपो निवातस्थो निवाते वातवर्जिते देशे स्थित न इंगते न चलती सा उपमा उपमीयते इति उपमा योगद चितिप्रचारदर्शिभ स्मृता चिंतता योगिनो यतचित्त संयतातरण से युजतों योगम अनुतिष्ठत आत्मनः समाधि अनुतिष्ठत इतर्थ जैसे वायुरहित स्थान में रखा हुआ दीपक विचलित नहीं होता वही उपमा आत्म ध्यान का अभ्यास करने वाले समाधि में स्थित हुए योगी के जीते हुए अंतकरण की चित्त गति को प्रत्यक्ष देखने वाले योगवेता पुरुषों ने है जिससे किसी की समानता की जाए उसका नाम उपमा है एवं योगाभ्यास बलाद एकाग्री भूतम निवात प्रदीप कल्पम सत इस प्रकार योगाभ्यास के बल से वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की भांति एकाग्र किया हुआ यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र पश्यन् यत्र, काले यत्र काले आत्मा काले उपरमते गच्छति चित उपरति गतिद्धम सर्वोनिवारचारे योगाष यले आत्मना सधिपरशुद्धन अंतक आत्मा परम चैतन्यज्योतिस्व पशन उपलभमाने एव आत्मनि तुष्यति तुष्टि भजते योग साधन से निरुद्ध किया हुआ सब ओर से चंचलता रहित किया हुआ चित्त जिस समय उपरत होता है उपरति को प्राप्त होता है तथा जिस काल में समाज द्वारा अति निर्मल स्वच्छ हुए अंतःकरण से परम चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात्ता हुआ वह अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है तृप्तिलाभ कर लेता है किंच तथा सुखमात्यक यदुग्राह्य मतीद्रिय वेति स्थित तत्व सुखमात्य अत्यम भवती आत्यंतिकमत तद् यद्बु्राह्य बुद्धिया यत्र यस्मिन् काले न च एव अयम् नया आत्मस्वरूपे आत्मस्वे स्थित न एव चलती तत्वतः तत्वस्वरूपाद न प्रत्यवते इत्यर्थ जो सुख अत्यंत यानी अंत से रहित अनंत है जो इंद्रियों के कुछ भी अपेक्षा न करके केवल बुद्धि से ही ग्रहण किया जाने योग्य है जो इंद्रियों की पहुँच से अतीत है यानी जो विषयजनित सुख नहीं है ऐसे सुख को यह योगी जिस काल में अनुभव कर लेता है जिस काल में अपने स्वरूप में स्थित हुआ यह ज्ञानी उस तत्व से वास्तविक स्वरूप से चलायमान नहीं होता विचलित नहीं होता किंच तथा यम चा चापर लाभ मनते निकम तत यस्म स्थित न दुखे न गुरी विचाते यम लब्ध्वा, यम लब्ध्वा प्राप्य च लब्ध्वाप्यपरम अन्यल अन्य लाभ तत अस्त न मेते चिंतती किंचमत स्थित दुःखन शस्त्रदीलक्षण गुरुणा महता अपि न विचार्यते जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ है ऐसा नहीं मानता दूसरे लाभ को स्मरण भी नहीं करता एवं जिस आत्मतत्व में स्थित हुआ योगी शस्त्राघात आदि बड़े भारी दुखों द्वारा भी विचलित नहीं किया जा सकता यत्रोपरमते इद्यारंभ्य यावद् भी विशेषण विशिष्ट आत्मा अवस्था विशेषो योग उक्तः है यत्रोपरमते से लेकर यहाँ तक समस्त विशेषणों से विशिष्ट आत्मा का अवस्था विशेष रूप जो योग कहा गया है तम संयोग विद्यासंगम योगस्यो योग योगो तं विद्याजानीयाद दुखसंगम दुखे संयोग संयोगो वियोगो तम दुखसंग संयोग दुखसंग योग इति योगी संजित विपरीत लक्षण विद्याद विदानीयाद इत्यर्थ है उस योग नामक अवस्था को दुखों के संयोग का वियोग समझना चाहिए अभिप्राय यह कि दुखों से संयोग होना दुख संयोग है उससे वियोग हो जाना दुखों के संयोग का वियोग है उस दुख संयोग वियोग को योग ऐसे विपरीत नाम से कहा हुआ समझना चाहिए योग फलम उपसंहृत्य पुनः अन्भेण योग से कर्तव्यता उच्यते निश्चया निर्वेदयोः योग साधनिधाथ योगफल का उपसंहार करके अवदृन निश्चय को और योग विषयक रुचि को भी योग का साधन बताने के लिए पुनः प्रकारातर से योग की कर्तव्यता बताई जाती है स फलो योगो निश्चय अद्यवसायन योग्य अनिर्विण्न चेतसा वह उपरयुक्त फल वाला योग बिना उक्ताए हुए चित्त से निश्चयपूर्वक करना चाहिए न निर्विन्नम अनिर्विण्डम कि तेत तेन निर्वेद रहतेन चेतसा चित्तेनर्थ जिस चित्त में निर्विणता उद्वेग न हो वह अनिर्विण्ण चित्त है ऐसे अनिर्विण्न न उक्ताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक योग का साधन करना चाहिए यह अभिप्राय है तथा संकल्प प्रभावान ये किन्मास््यक्ता सर्वान्शेष मनसग्राम संकल्प प्रभुवा संकल्प प्रभो यमा संकल्प प्रभुवा परित्यज्य त्यक्ता पितज्यवान्शेष निर्लिपने निलेपेन किंच मनसा एवं विवेकयुक्तन इंद्रिय ग्राम इंद्रिय समुदाय विनियम्य निमनमत समात संकल्प से उत्पन्न हुए समस्त कामनाओं को निशेषता से अर्थात लेस मात्र भी शेष न रखते हुए भाव से छोड़कर एवं विवेक युक्त मन से इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से रोककर, अर्थात उनका संयम करके शनै शनैरुपरमे तद्बुद्धया धृतिगृहितया कृत्वा न किंचिति चिंत शनै न सहसा उपरमेध उपरतिम कुरिया शनै शनै अर्थात सहसा नहीं क्रम क्रम से उपरति को प्राप्त करे कया बुद्धिया किम विशिष्टया धैर्येन धृतिगृहतिया धृतिया धैर्य गृहित जिसके द्वारा बुद्धि द्वारा कैसी बुद्धि द्वारा धैर्य से धारण की हुई अर्थात बुद्धि द्वारा आत्म संस्थ आत्मनि संस्थित आत्मा एव सर्व न ततः अनि अस्थ आत्मसंस्थ मन न किंचित अचिंत यश योगस्य परमो विधि ही तथा मन को आत्मा में स्थित करके अर्थात यह सब कुछ आत्मा ही है उससे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है इस प्रकार मन को आत्मा में अचल करके अन्य किसी वस्तु का भी चिंतन न करे यह योग की परम श्रेष्ठ विधि है